महाभारत कर्ण पर्व अष्टमो अष्टमोध्याय धृतराष्ट्र का विलाप जन्मे जय उच सु कर्ण हत युद्धे पुत्र से वह निपाति नरेन्द्र किंचिदास्वस्थ श्रेष्ठ किमब्रवी जन्मे जय बोले हे दिव्येष्ठ युद्ध में कर्ण मारा गया और पुत्र भी धराशाई हो गए यह सुनकर अचेत हुए राजा धृतराष्ट्र को जब पुनः कुछ चेत हुआ तब उन्होंने क्या कहा प्राप्तवान परमं पर धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण बड़ा भारी दुख प्राप्त हुआ था उस समय उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं पूछ रहा हूँ आप मुझे बताइए व समुआ करण्रेय इवादुतम भूत समोहनम भीम मेरो संसर्पणम जथा चित्त मोहमेवा भार्गवश्य महामते पराजय मिवेन्द्र से भीमकर्मण दिव प्रपतनम भानो या भीमीव महादूते संशोषणमिवाचि समुद्र सयांस महिवि दिगंबूना सर्वनाश मेंभुत कर्मणोरीव वैक्ल उभ पुण्यपयोगित्य निपुण बुद्ध्याट्रोजनेशर ने संचि कर्ण सेम वधम प्राणीनाव मा सदीतिनाशन शोकानादहन इवाशी विसंगसन्धिरो आदुखिताहाराज धित्र विषव पायंजी ने कहा राज मारा जाना अद्भुत और अविश्वसनीय सा लग रहा था वह भयंकर कर्म उसी प्रकार समस्त पर प्राणियों को मोह में डालने वाला था जैसे मेरु पर्वत का अपने स्थान से हटकर अन्यत्र चला जाना परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी के चित्त में मोह उत्पन्न होना जैसे संभव नहीं है जैसे भयंकर कर्म करने वाले देवराज इंद्र का अपने शत्रुओं से पराजित होना असंभव है जैसे महातेजस्वी सूर्य के आकाश से पृथ्वी पर गिरने और अक्षय जल वाले समुद्र के सूख जाने की बात मन में सो सोची तक नहीं जा सकती पृथ्वी आकाश जैसा और जल का सर्वनाश होना एवं पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का निष्फल हो जाना जैसे आश्चर्यजनक घटना है उसी प्रकार समर में कर्णवध रूपी असंभव कर्म को भी संभव हुआ सुनकर और उस पर बुद्ध द्वारा अच्छी तरह विचार करके राजा धित्राष्ट यह सोचने लगे कि अब यह कौरव दल बच नहीं सकता कर्ण की ही भांति अन्य प्राणियों का भी विनाश हो सकता है यह सब सोचते ही उनके हृदय में शोक की आग प्रज्ज्वलित हो उठी और वे उससे तपने एवं दग्ध से होने लगे उनके सारे अंग शिथिल हो गए महाराज वे अंबिकानंदन धृतराष्ट्र दीन भाव से लम्बी सांस खींचने और अत्यंत दुखी हो हाय हाय कहकर विलाप करने लगे धृतराष्ट्र चर संजयाधीर थीर वीर सिंह विक्रम ब्रिसभा प्रतिमस्को वृषभा ब्रिस ब्रिस यो नत्रोरपि महेन्द्र से वज्र संघन वृतराक्ष बोले संजय अधिरथ का वीर पुत्र कर्ण सिंह और हाथी के समान पराक्रमी था उसके कंधे सार के कंधों के समान हृष्ट पुष्ट थे उनकी आंखें और चाल ढाल भी सार के ही सजिश थी वह स्वयं ही दान की वर्षा करने के कारण वृषभ स्वरूप था रणभूमि में विचरता हुआ कर्ण इंद्र जैसे शत्रु से पाला पड़ने पर भी साढ़ के समान कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता था उसकी युवा अवस्था थी उसका शरीर इतना सुदृढ़ था मानो वज्र से घड़ा गया हो यस्य नावि जिसकी प्रत्यंता की टंकार तथा तो बाण वर्षा के भयंकर शब्द से भयभीत हु गजारोही और पैदल सैनिक युद्ध में सामने नहीं ठहर पाते थे जमाश्रित महाबाह विदेश जया दुर्योधनों कोईर पांडुपुत्रे महारथे जिस महाबाहु का भरोसा करके शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए दुर्योधन ने महारथी पांडवों के साथ बांध रखा था श्रेष्ठ कर्ण पार्थे न्या्रसह्य विक्रम जिसका पराक्रम शत्रुओं के लिए असह्य था वह रथियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह युद्ध स्थल में कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा बलपूर्वक कैसे मारा गया यो नाम्यम अच्तम च धनंजय नितिता जो अपने बाहुबल के घमंड में भरकर श्री कृष्ण को अर्जुन को तथा एक साथ आए हुए अन्य अन्य वंशियों को भी कभी कुछ नहीं समझता था अपराजित दिव्यादा देख पात संयुगे यततम मंदम अवोचलोभ मोहित दुर्योधनम अवाचीनम राज्य का जो राज्य की इच्छा रखने वाला तथा तो चिंता से आतुर हो मुंह लटकाए बैठे हुए मेरे लोभ मोहित मुर्ख पुत्र दुर्योधन से सदा यही कहा करता था कि मैं अकेला ही युद्धस्थल में सार्ग और गांडी धारण करने वाले दोनों अपराजित वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को उनके दिव्य रथों से एक साथ ही मार गिराऊंगा योज सर्व काम भोजान अवंतान के कई गाधारा भद्रका मृगर्ता श्रृंग कुलिन्दान विदेहां सुहांगाच भंगाश अनुषा पुण्यचीरका वस्ता वत्सा कलिंगा सरलाशीकानपी सवरान परहूँश्च प्रभूा सरलानपी मल्ले राष्ट्राधिपाश्च दुर्गाट विका शाम था, ज्वित्वता समरे वीर चक्रे बलिभृत पुरा जिस वीर ने पहले समस्त काम्बोज आवंत्य के कै गाधार मद्र मिगर्त तंगण पांचाल विदेह कुलिंद काशी कोसल सु अंग बंग निषाद पुंड्र, चिरक वत्स कलिंग तरल अस्मक तथा ऋषिक इन सभी देशों तथा सबर परहूण प्रहूण और सरल जाति के लोगों मलिक्ष राज्यों के अधिपतियों तथा दुर्ग एवं वनों में रहने वाले योद्धाओं को समरभूमि में जीत कर देने वाला बना दिया था सरभत सुन सुक्षकत्रि कर्मा हास जि सर्वा नीस्ता दुर्योधन से वृद्ध्य राधेयरथीना दिव्यान्महाजा कर्णों वैकर्तनो वृष सेगोश्च स कथम शत्रु परीत घाति पांडव सूर्य सर वीरशालि रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र ने दुर्योधन की बुद्धि के लिए कंकपत्र युक्त तीखी धार वाले पहने बाण समूह द्वारा समस्त शत्रुओं को परास्त करके उनसे कर वसूल किया था जो दिव्यास्त्रों का ज्ञाता उत्तम अस्त्रों का जानकार और हमारी सेनाओं का रक्षक था वह महातेजस्वी धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण अपने सूरवीर एवं बलशाली शत्रु पांडव द्वारा कैसे मारा गया बृषो महेंद्रो देवेश नरेस्वी तृतीय मनम लोके सुवृषम देवानु देवताओं में देवराज इंद्र को वृक्ष कहा गया है क्योंकि वे जल की वर्षा करते हैं इसी प्रकार मनुष्यों में भी कर्ण को वृक्ष कहा जाता था क्योंकि वह याचकों के लिए धन की वर्षा करता था इन दो के सिवा किसी तीसरे पुरुष की तीनों लोकों में वृक्ष नाम दिया गया हो वह मैंने नहीं सुना उच्च स्रवा वरुस्वाज्याण वर वरों महेन्द्रो देवा कर्ण प्रहृता जैसे घोड़ों में उच्च स्रवा राजाओं में कुबेर और देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ है उसी प्रकार कर्ण योद्वाओं में ऊंचा स्थान रखता था योजिता पार्थिव सूर समर्थ वीर्यशालि दुर्योधन वृद्ध्य मुर्भिथा जयथ यम लब्वागत राजंतृद अरौषित पार्थिव छत्र सागरे जो पराक्रमशाली समर्थ एवं सूर्य नरे द्वारा भी कभी जीता न जा सका जिसने दुर्योधन की वृद्धि के लिए समस्त भूमंडल पर विजय पाई थी जिसे अपना सहायक पाकर मगध नरेश जरासंध ने भी सौहार्द व शांत हो यादों और कौरवों को छोड़कर भूतल के अन्य नरेशों को ही अपने कारागार में कैद किया था उसी कर्ण को सब अर्जुन ने युद्ध में मार रथ नाम बरम शो का यथा रथियों में श्रेष्ठ उस धर्मात्मा कर्ण को जरथ युद्ध में मारा गया सुनकर मैं समुद्र में पुरुष की भांति नौकर में निमग्न हो गया हूँ हृदय मम दुर्भिगम संजय यदि ऐसे दुखों से भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा यह हृदय वज्र से भी अधिक सुदृढ़ और भेद है ज्ञात सूत मित्र जनों सगे संबंधियों और मित्रों के परव का यह समाचार सुनकर संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन पुरुष होगा जो अपने जीवन का परित्याग न कर दे विसमग्नि प्रपातम च पर्वताग्रान बृढ़े नह सक्षा दुखा सोम कष्टानि सज्जया संजय मैं विष खाकर अग्नि में प्रविष्ट होकर तथा पर्वत के शिखर से नीचे गिरकर भी मृत्यु का वरण कर लूँगा परंतु अब ये कष्टदायक दुख नहीं सह सकूंगा इस श्री महाभारती कर्ण पर धित्राष्ट्रवाग के अष्टम अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में के विषय आठवां अध्याय पूरा हुआ